गौतम ने कहा भगवान बुद्ध के सुप्रसिद्ध ग्रंथ धम्म पर सद्गुरु ओशो की व्याख्यानमाला एस धमो सनंतनों से संकलित प्रवचन नंबर बयासी भाग तीन एकुदान का एक उपदेश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 वे उसे ही रोज देते उपदेश को स्वभाव उनका कोई शिष्य नहीं था वो भी कैसे कोई आता भी तो भाग जाता वही उपदेश रोज शब्द सा वही उसमें कभी भेद नहीं पाता तो उन्हें कुछ और इसके अलावा आता ही नहीं था लेकिन वो देते रोज थे कोई आदमी तो उनके पास टिकता नहीं था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 अकेले रहते रहते यह एक उदान विक्षिप्त हो गया है उन्होंने सोचा अन्यथा कोई एक ही उपदेश रोज रोज देता है फिर कहां के देवता आह बेचारा इस बूढ़ी अवस्था में मन इसका कपोल कल्पनाओं से भर गया है यह यथार्थ सचित हो गया है फिर उन दोनों ने बारी बारी से उपदेश दिया वे बड़े पंडित थे त्रिपिटक के ज्ञाता थे बुद्ध के सारे वचन उन्हें कंठस्थ थे पांच पांच सौ उनके शिष्य थे उन्होंने बारी बारी से उपदेश दिया शास्त्र सम्मत, पांडित से भरपूर तर्क से प्रतिष्ठित उनके शिष्यों ने हर्ष ध्वनि की साधु साधु बूढ़ा एक उदान भी परम आनंदित हुआ बस एक ही बात उसे खटक रही थी कि जंगल के देवता कुछ भी ना बोले जंगल के देवता चुप थे सो चुप ही रहे उसने यह बात पंडितों को भी कही कि बात क्या है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 बूढ़ा बड़े संकोच से धर्मासन पर गया और उसने और भी संकोच और झिझक से अपना वह एक ही संक्षिप्त सा उपदेश दिया उपदेश के पूरे होते ही जंगल साधु साधु साधु के अपूर्व निश से गूंज उठा जैसे वृक्ष वृक्ष से आवाज उठी पत्थर पत्थर से आवाज उठी सारे जंगल के देवता पंडित तो बड़े हैरान हुए तो यह बूढ़ा पागल नहीं था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 बहुत भाषण करने से कोई पंडित नहीं होता बल्कि जो क्षेमवान अवेरी और निर्भय होता है वही पंडित है यह कथा बड़ी प्यारी है पहले तो यह बूढ़ा एक उदान छीणाश्रव था छीणाश्रव बौद्धों का पारिभाषिक शब्द है इसका अर्थ होता है जिसके आश्रव छीण हो गए चार आश्रव है पहला आश्रव है काम आश्रव जिसके मन में अब कामना नहीं उठती जिसके मन में वासना नहीं उठती महत्वकांक्षा तो नहीं उठती जो अब ऐसा नहीं सोचता यह कर लू वह कर लू जिसके मन में करने का रोग चला गया तो पहला आश्रव चीन हो गया जो अब बस है करने की धुन नहीं तुम देखते अपने को जब भी बैठे करने की धुन रहती ये कर लें, वो कर लें कुछ तो करके दिखा दें इतिहास में नाम छोड़ जाएं, ऐसे ही आए ऐसे ही न चले जाएं, हम तो चले जाएंगे लेकिन नाम रह जाएगा कुछ कर लें कहीं पत्थरों पर खोद जाए नाम हम तो मिट जाएंगे लेकिन नाम रह जाए इसका नाम है कामाश्रफ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 कुछ होते हैं जो करने की धुन में लगे रहते हैं यह कर लूं वो कर लू कुछ होते हैं जो होने की धुन में लगे रहते हैं कि यह हो जाऊं वह हो जाऊं यह दूसरा आश्रव है जिनका भवाश्रव गिर गया जिनकी होने की धुन गिर गई जो कहते हैं अब जो हूं हूं जैसा हूं हूं जिनकी जीवेशा गिर गई वे क्षीणाश्रव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 अगर उन्होंने लाल चश्मा लगा लिया तो सारी दुनिया लाल दिखाई पड़ती है सोचते हैं कि दुनिया लाल है जिनका दृष्टाश्रव भी गिर गया वे छीनाश्रव और चौथा आश्रव है अविद्याश्रव मैं हूं मैं आत्मा हूं यह है अविध्याश्रव यह बड़ी अनूठी बात है बुद्ध कहते हैं यह मानना कि मैं हूं अविद्या के कारण सर्व है मैं कहा सागर है लहर कहां अलग अलग हम हैं ही नहीं बस एक ही है अलग अलग होने का जो दावा है मेरी सीमा मेरी परिभाषा मैं ये मैं वह यह दावा अविद्या है जिनके ये चारों आश्रव गिर गए हैं उनके लिए पारिभाषिक शब्द है छीणाश्रव तो ये एकुदान नाम का बूढ़ा भिक्षु छीणाश्रव था इसके सब आश्रव गिर गए थे यह परम दशा है अरहत की दशा है अरहत शब्द भी महत्वपूर्ण है उसका अर्थ होता है जिसके सब शत्रु गिर गए अरी का अर्थ होता है शत्रु और जिसके सब शत्रु हथ हो गए अब बचे नहीं यही चार शत्रु हैं ये शत्रु गिर गए तो आदमी अरहत हो गया जैनों में इसी के लिए शब्द है अरिहंत अर्थत के लिए ही पर्यायवाची ऐसे ये बूढ़े भिक्षु थे ये जंगल में अकेले रहते अब दूसरे की कोई आकांक्षा भी न थी कोई आ जाता कभी रुक जाता ठीक कोई ना आता ठीक ना ये कहीं जाते ना आते लेकिन नियम से रोज उपदेश देते थे अकेले होते तो भी कोई ना होता तो भी यह भी बड़ी महत्व की बात है ऐसे ही समझो कि एकांत में फूल खिला तो सुगंध तो बहेगी ही ना चाहे कोई सुगंध लेने वाला हो या ना हो चाहे कोई राहगीर निज पास से गुजरे कि ना गुजरे कि अंधेरे में दिया जला रोशनी तो फैलेगी ही ना कोई हो आंख वाला या ना हो आंख वाला मंदिर खाली ही क्यों ना हो लेकिन दिया जलेगा तो रोशनी तो फैलेगी ही ना इसलिए उपदेश फैलता था यह उपदेश सुगंध जैसा था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 उनसे कुछ बहा जा रहा जो मिला है वो बहता है जो जाना है वो बटता है महावीर को जब पहली दफा ज्ञान हुआ तो उनसे ज्ञान झरा बड़ी प्यारी कथा है आदमी वहां कोई भी ना था देवता ही थे तो देवताओं ने सुना उन्होंने बड़ा निनाद किया उद्घोष किया धन्यवाद का बस बात खत्म हो गई देवताओं के साथ एक खराबी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 बस वही देवता है मन ही बचा कर कुछ नहीं सकते सोच बहुत सकते हो बोल बहुत सकते हो लेकिन करोगे कैसे करने के लिए इस देह का उपकरण चाहिए पशु नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास मन नहीं है और देवता नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास देह नहीं है केवल मनुष्य कर सकता है कुछ क्योंकि उसके पास मन देह दोनों देवता ऐसे हैं भाप ही बाप इंजन नहीं है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 किया उपदेश ऐसा कहना ठीक नहीं झरा उपदेश ऐसा ही कहना ठीक जैन ठीक कहते हैं वे कहते हैं महावीर से वाणी झरी बोले ऐसा कहना ठीक नहीं बोलने में तो वासना आ जाती झरी घटी और वही उपदेश रोज रोज था अब बेला खिलेगा तो बेले की ही गंध निकलेगी ना और गुलाब खिलेगा तो गुलाब की ही गंध निकलेगी अब तुम ये थोड़ी कहोगे कि रोज रोज गुलाब गुलाब की गंध दिए जा रहा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 जिन्हें बुद्ध के सारे वचन याद थे बड़े पंडित थे इनके पांच पांच सौ शिष्य थे वे तो समझे कि ये बूढ़ा पागल हो गया पंडित तो सदा से यही समझा है कि समाधिस्त जो है वो पागल हो गया पंडित को तो समझ में नहीं आती बात हृदय की पंडित को तो केवल शब्द ही समझ में आते शांति समझ में नहीं आती पंडित को सिद्धांत समझ में आते समाधि समझ में नहीं आती तो वह हंसे एक दूसरे की तरफ देख कर मुस्कुराए कि यह बूढ़ा इसका दिमाग गड़बड़ हो गया एक तो अकेले में रहता है और कहता है मैं उपदेश करता हूं अकेले में किसको उपदेश दूसरी बात कह रहा है कि देवता साधु बात करते कहां के देवता सब बातचीत है निश्चित ही ये बेचारा विक्षिप्त हो गया अकेले में रहते रहते पगला गया है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 अज्ञानी की बात सुन के देवता साधुवाद करते हैं इन ज्ञानियों की बात सुन के साधुवाद ना किया तो झिझका होगा लेकिन जब उसने अपना वही संक्षिप्त सा उद्देश्य दोहराया तो साधुवाद का झंकार उठा सारा जंगल मन प्राण से साधुवाद कर उठा पंडित की भ्रांति देखो पहले सोचा ये बूढ़ा पागल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 लेकिन बात की गहराई बात में थोड़ी होती बात की गहराई अनुभव में होती वे दोनों तो चुप ही रहे लॉर्ड लौटकर उन्होंने बुद्ध को यह बात भी ना बताई क्योंकि यह तो उनका अहंकार का खंडन होता लेकिन उनके शिष्यों ने बुद्ध को कहा तो बुद्ध ने कहा सत्य शास्त्र में नहीं सत्य शब्द में नहीं सत्य तथा कथित बौद्धिक ज्ञान में नहीं सत्य है अनुभव अनुभूति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 और तुम्हारे भीतर से सत्य का सहज उद्घोष उठे तब बुद्ध ने कहा बहुत भाषण करने से कोई पंडित नहीं बल्कि जो क्षेमवान है जिसके भीतर अवेयर है निर्भय है जो और जिसके भीतर क्षमा है और जिसके भीतर धैर्य है ये सब समाधि की छायाएं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 धैर्य करने की जरूरत क्या है समय के अन्यथा कभी कुछ होता नहीं सब अपने समय पर होता है सब जैसा हो रहा है ठीक ही हो रहा है ऐसी प्रती का नाम धैर्य तो ऐसे व्यक्ति में बड़ी क्षमता पैदा हो जाती है अपूर्व झील बन जाता है ऐसा व्यक्ति उसमें लहर नहीं उठती तनाव की और अवैश किससे अवैश यहां सब एक ही का वास है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 पंडित शब्द का मौलिक अर्थ यही है प्रज्ञावान जिसकी प्रज्ञा जाग गई हो समाधि में ही जगती है प्रज्ञा फिर तीसरा दृश्य लकुंटक भद्दीय स्थविर नाटे थे अति नाटे एक दिन अरण्य से तीस भिक्षु भगवान का दर्शन करने के लिए जेतवन आए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 इतना छोटा कैसी कोई स्थिविर होगा भगवान ने कहा भिक्षुओं वृद्ध होने और स्थिविर के आसन पर बैठने मात्र से कोई स्थिविर नहीं होता किंतु जो आरी सत्यों का ज्ञान प्राप्त कर महाजन समूह के लिए अहिंसक हो गया है वही स्थिविर है स्थिविर का संबंध उम्र या देश से नहीं बोध से है बोध न तो समय में और न स्थान में ही सीमित है बोध समस्त सीमाओं का अतिक्रमण बोध तादात्म से मुक्ति है और तब उन्होंने ये गाथाएं कही नो होती एनस पलितम सिरो परिपक्को वयो तस्मोघ जीर्णो तिवुंचती यम सचंचम धम्मो चा अहिंसा संयमो दमो सवे वंत भलो धीरो थेरो इति थी सिर के बाल के पकने से कोई स्थिर नहीं होता केवल उसकी आयु पक गई है वह तो वृथा वृद्ध कहलाता है जिसमें सत्य धर्म अहिंसा संयम और दम है वही विगतमल और धीर पुरुष कहलाता है पहले तो शब्द को समझ लें। लेर शब्द के दो अर्थ है। एक तो वही जो कृष्ण का गीता में स्थिति प्रज्ञा का है जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई ठहर गई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 अब जीवन में उसे भ्रम नहीं होते अब जीवन में सपने नहीं उठते अब जीवन के यथार्थ में जीता है स्थिविर का दूसरा अर्थ प्रौढ़ अब यह छोटी सी कहानी यह लकुंतक भद्दी स्थिविर नाटे थे बहुत छोटे थे लंबाई उनकी कम थी और कोई उन्हें देखे तो यही समझे कि कोई छोकरा है एक दिन कुछ भिक्षु बुद्ध को मिलने आए तो उन्होंने पूछा कि अभी अभी लकुंटक स्थिवीर गए हैं तुम्हें राह में मिले तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु स्थिर तो हमने कोई नहीं देखा एक श्रामनेर श्रामनेर का अर्थ होता है उम्मीदवार भिक्षु अभी भिक्षु हुआ नहीं सिर्फ उम्मीदवार है शिक्खड़ श्रावणेर का अर्थ होता है अप्रेंटिस तुमने तो देखा एक छोटा सा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 हमारी सदा यह धारणा होती कि ज्ञान का कोई संबंध उम्र से है उम्र से ज्ञान का कोई संबंध नहीं अज्ञानी की अज्ञानता ही बढ़ती जाती है उम्र के साथ साथ और कुछ नहीं बढ़ता ज्ञान का कोई संबंध उम्र से नहीं है, ज्ञान कभी भी घट सकता है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 ये तुम्हारा बेटा जब बुद्ध होगा तब मैं इस पृथ्वी पर नहीं होऊंगा नहीं तो इसके चरणों में बैठता इसकी वाणी सुनता इसकी तरंगों में डोलता वे धन्य भागगी हैं जो जब यह बुद्धत्व को उपलब्ध होगा तब यहां पृथ्वी पर होंगे मैं अभागा हूं मैं तो चला मेरे तो जाने के दिन करीब आ गए इसलिए मैं भागा आया हूं कि चलो कुछ हर्ज नहीं वृक्ष को नहीं देखेंगे तो बीज को ही नमस्कार कर रहे हैं फूल तो खिलते नहीं देखेंगे लेकिन बीज को ही नमस्कार करें आए बीज में भी फूल तो छिपा ही है उम्र से कोई संबंध नहीं बुद्ध ने यह जो कहा भिक्षुओं वृद्ध होने और स्थिविर के आसन पर बैठने मास से कोई स्थिविर नहीं होता यह कोई पदवी नहीं है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 चार आरी सत्य बुद्ध ने कहे एक कि जीवन दुख है दूसरा कि जीवन के दुख से पार होने का उपाय है तीसरा कि पार होने की दशा है पार होने की व्यवस्था है और चौथा दुख के पार निर्वाण है ये चार आरी सत्य दुख है दुख को मिटाने का मार्ग है दुख को मिटाने के साधन है दुख के मिटने के बाद एक चित्त की दशा है चैतन्य की दशा है जिसने इन चार आरी सत्यों को अनुभव कर लिया है वही स्थिर है जो अहिंसक हो गया है हिंसा तभी तक उठती जब तक हमारे भीतर तरंगे जब तक ये कर लूं ये पालू तो फिर जो भी मार्ग में पड़ जाता उसे मिटा दूं फिर ये बन जाऊं और जो भी प्रतिस्पर्धा करता उससे दुश्मनी हो जाती जिसे ना कुछ बनना है ना कुछ होना है ना कुछ पाना है जो अपने होने से राजी हो गया जो अपने भीतर राजी हो गया जिसकी तथाता फल गई फिर उसकी कैसी हिंसा उसका किसी से कोई वह नहीं है स्पर्धा नहीं है प्रतियोगिता नहीं है वो अहिंसक हो जाता अहिंसा यानी महत्वाकांक्षा से मुक्ति स्थिविर का संबंध उम्र या देह से नहीं बोध से है जिसके भीतर चेतन्य का अनुभव जिसे होने लगा कि मैं देह नहीं चेतना हूं यह देह तो मेरा मकान है मैं इसके भीतर निवास कर रहा हूं मैं मिट्टी का दिया नहीं दिए में जलती ज्योति हूं जिससे ऐसा अनुभव होने लगा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 बुद्ध के और सूत्रों पर विचार करेंगे और मैं इन गाथाओं को उनकी कहानियों के साथ रख रहा हूं ताकि तुम्हें पूरा संदर्भ समझ में आ जाए पूरी परिस्थिति समझ में आ जाए क्यों किस स्थिति में बुद्ध ने कोई वचन कहा है ये वचन अपूर्व है सीधे सरल पर बहुत गहरे तुम्हारे मन पर इनकी चोट पड़ जाए तो कोई कारण नहीं है कि तुम भी किसी दिन बुद्धत्व को क्यों ना उपलब्ध हो जाओ बुद्धत्व सबका जन्मसिद्ध अधिकार है आज इतना ही।